शीघु सर्वस्वस्थ आत्मशनि प्रजाशन पशुशन लोकशन भय शनि अग्नि प्रजा बहुलाअो तो अस््सु दत् जल न शीतर पुष्प आरोग्यार्थे आत्मा विवंदनम हस्तो त्मावंदनम्यो पुष्पांजलि हरि ओं जजनेन यज्ञ मजदेवा धर्मा प्रथमा सन्न तेहना महिमा सचंदजत्र पूध्या सैवा सुगंधिपुष्प्पा यहाँ च पुष्पाजलिमया दत् गृहापरीक्री सीता नम शरणेश मंत्रपुष्प्प्पाजलिम सर्पयाम नमस्क नीलांबुश्यामलोमला भागम भाग पाण रघुवंशनाथम नमाघुवशना नमा रघुवंशना तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय श्रीद्वारी जय श्रीवृंदावन विहारी लालिकी जय गौरी शंकर भगवान की जय श्री एमने की जय सपरिकरीमदराम चरितनसूक जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय कलिपावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जगदगुरु भगवान श्री मदाद रामनंदाचार्य जी महाराज की जय जगदगुरु द्वाराचार्य श्री मलुकदास जी महाराज की जय परम श्रद्धे प्राता सुनीपुर श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय परम श्रद्धे प्राता सुमी भक्त माल भास्कर सब्जेव श्री भक्त मालीजी महाराज की जय परम श्रद्धे प्राता सुमी पूज श्री रामायणी जी महाराज की जय परम श्रद्धे परम गोपाशक ब्रजनिष्ठ बाबाजी ठाकुरदास जी महाराज की जय परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री शिश्याम शर्मा जी महाराज की जय पूज्य श्री ठाकुर घनश्याम जी महाराज की जय पूज श्री बाबा श्री सुखरामदास जी महाराज की जय परम श्रेय पूज बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज की जय सव संतन की जय सब हरिभक्तन की जय जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय श्री जलखोर गोधाम की जय चौरासी कोष ब्रज धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता राम नम पार्वती पते हर हर हर महादेव ते चंद्राय नम ओ नम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदा भक्तजनमानसाय श्रीरांद्रा बारीषा से वजने लक्ष्मी वसी ये हृदय विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् प्रहलादनाद परा शरकुंडरीकशुशनकालजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भागवता ंछाकटरुभ्य सिंधु्य पतिता पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः श्री नम श्री साररंभा दाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यौरभे च नमो ब्रह्मसुताभ्य पव्यो नमो नम वर्णाथसघा सामपि मंगला राम मंगलाना चर्ता वंदे वाणी श्री विनायक्रीसीताम गुणग्रा पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर गिरा अरथ जल बीच समकहत भिन्न न भिन्न सीता राम पद जिन परम प्रिय किन्न बंदौ तुलसी के चरण हो जग काज नग समुद्र समुद्रो प्रगट्य हो सब जहाज चार युगन में भगत जे तिन के पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राखी हो मेरी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विघ्ने गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामूतम कुंज जासुवचन रविकर निकर श्री राम जय राम जय सब भक्त निकी जय सब विप्र निकी जय समस्त ब्रजवासी की जय श्री देव भगवान की जय जय ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यान कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से धर्मप्राण भारतवर्ष की पुण्य धरा पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीधाम वृंदावन में चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में प्रातःकाल श्री गौरांग लीला के रूप में एवं अपराह्न काल में श्रीमद रामचरित मानस की क्रमिक कथा के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है भगवान की बड़ी दया है आज द्वारकाधीश भगवान के अंग से भी पधारे हैं और साथ में द्वारकाधीश जी को लाए हैं विराज रहे हैं इधर द्वारकाधीश जी विराज ये लोग बड़े गौ सेवी हैं। स्वयं की गौशाला है और उसका तनम धन से गो माता की सेवा में समर्पित है ब्राह्मणों की बड़ी दया है बड़ी करुणा है कथा में सब आते हैं उत्सव में सब आते हैं द्वारकाधीश जी आ गया है अभी एक प्रेमी बल्लभ कुल के अपने घर के द्वारकाधीश ठाकुर जी को लेके आए थे उनका मनोरथ था चंद्र सरोवर पर, पर चंद्र सरोवर ब्रिज में तो उनको आना ही था मुख्य प्रयोजन था कि पता नहीं महाराज आ पाएंगे कि नहीं हमारे ठाकुर जी महाराज के पास जाएं यहाँ ठाकुर जी को लेके आए बता रहे थे पांच हजार वर्ष प्राचीन विग्रह ये जितनी द्वारकाधीशी की छवि है इतने ही बड़े स्वरूप थे वहां से पधरा के लाए थे तो पहले वो द्वारकाधीश जी आए अब मंदिर बिहारी द्वारकाधीश आ गए यही कृपा है भगवान की आज श्री चैतन्य लीला में आगे आ जाए जल्दी सी आ जाए भैया जी के पास बैठ जाए आप बैठे रहो भैया आप बैठे रहो वहीं आ जाएंगे सब श्री मदन मोहन जी के निकाह रहे हैं आप तो दुबले पतले मूर्ति हैं जय आज श्री गौरांग लीला में महाप्रभु जी को सप्त प्रहर तक आठ प्रहर होते हैं चौबीस घंटे में सात प्रहर तक महाप्रभु जी को पूर्ण भगवदावेश रहा जिसे महाप्रकाश लीला कहते हैं और महाप्रभु के जितने उपासक हैं बहुत ध्यान से सुने ये सब बात यही सब बात तो हम लोगों को समझनी है उनमें राम रूप के उपासक भी हैं, चतुर्भुज नारायण स्वरूप के उपासक भी हैं, वाराह स्वरूप के भी उपासक हैं, नरसिंह स्वरूप के भी उपासक हैं, श्री कृष्ण स्वरूप के भी उपासक हैं और सबको अपने अपने स्वरूप निष्ठा के अनुसार महाप्रभुजी ने सबको तत्त रूपों में दर्शन दिया और उनके मनोरथों की पूर्ति की परम अकिंचन भक्त श्रीधर पर महाप्रभु जी ने कैसी कृपा की देखो संसार के पढ़े लिखे सुखी संपन्न सभ्य समाज के लोग जिन्हें लोग कहते हैं कि बड़े प्रतिष्ठित हैं बड़े अच्छे हैं भौतिक रूप में देखा जाए तो किसी वस्तु का उनके पास अभाव नहीं होता जरूरत की जितनी वस्तुएं सब उनके पास होती हैं लेकिन इसके बाद भी वे निरंतर अभाव से ही ग्रसित रहते हैं तो है सब सभ्य श्रीमंत वर्ग की स्थिति और मध्यम वर्ग वो तो रहा है ना तो अत्यंत निम्न है ना उच्च है वो तो होड़ में लगा हुआ है श्रीमंत बनने की दुखी वो भी है भक्ति शून्य धनहीन व्यक्ति भी अत्यंत दुखी है नहीं दरिद्रसम दुख जगवा है पर सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्य निवसति श्री हृदय श्रीहरेर्भक्ति हरिप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषा भक्ति सूत्रोपन शनका भगवान कह रहे हैं कि पूरे चौदह भुवन कोष ब्रह्मांड का सबसे भारी कंगाल व्यक्ति सकल भुवन मध्ये निर्धना जो पूरे भुवन को उस ब्रह्मांड में सबसे अधिक कंगाल है किंतु भी उनके हृदय में श्री हरेर भक्ति रेखा एका श्री हरेर भक्ति एका माने विशुद्धा रसरूपा रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं कर्म मिश्रा भक्ति नहीं विशुद्धा भक्ति जिस हृदय में है वो धन्यवाद देने के भले ही संसार का दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कंगाल ही कम हो क्योंकि हरिपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय भगवान श्री हरि अपने त्रिपाठ विभूति वैकुंठ गोलोक साकेत को छोड़कर के और उन अकिन भक्तों के हृदय में प्रवेश ही नहीं करते बंद कर बैठ जाते हैं भक्ति सूत्रों के नद्दा भक्ति के सूत्र में बधकर भगवान विराजमान हो जाते हैं परम अकिन भक्त श्रीधर और उस पर महाप्रभु जी ने कैसी कृपा की धन्य है हमारा ऐसा मानना है कि महाप्रभु जी की लीला को कोई भाव से देखेगा तो उसको स्वप्न में भी भगवत अपराधनी बनेगा और स्वप्न में भी भागवत अपराधनी बनेगा महाप्रभु जी की लीला को ठीक से देखें उनके चरित्र का स्वाध्याय करें चिंतन करें तो उनका भेद मिट जाएगा ऐसा अद्भुत चरित्र है तत्काल प्रेम को प्रदान करने वाला चरित्र है बहुत आनंद है बहुत आनंद वृंदावन बिहारी हाँ एक बात याद आ गई अभी एक दो दिन पहले की बात है एक महानुभाव मिले बोले आप चैतन्य चरतामृत की कथा कह रहे हैं हम सुनने आए जा रहे थे कहीं रामचर बोले नहीं आप चैतन्य चरतामृत की कथा कह रहे हैं हमने सुना है तो कहीं कहीं से लोग सुन लेते जैसे जो लीला देखी वो हम कह रहे हैं तो वही उन्होंने सुन ली होगी तो कम नहीं नहीं सवेरे तने लीला हो रही है नहीं आप चैतन्य चरित्र कह रहे हैं किसी गली में मिले। साथ में कोई विदेशी लोगों को भी लेकर आए थे बोले इनको भी हम चैतन्य चरता मृत सुनवाने लाए हैं किस कौन के हैं ऐसा बता रहे हमने नहीं सवेरे लीला होती है आप सबेरे आकर लीला का दर्शन अद्भुत है आ, कल महाप्रभु जी के सन्यास का उपक्रम है सन्यास की पूर्व भूमिका है बड़ा हृदय विदारक दृश्य है कल का कैसी विकट परिस्थिति विश्वरूप जी तो एकदम युवा युवावस्था में पदार्पण किया कि गृहत्यागी सन्यासी हो गए पिता पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र गोलोकवासी हो गए लक्ष्मी प्रिया पहले ही चली गई प्रथम वियोग सहन नहीं कर सकी और अभी विष्णु प्रिया बहुत कम आयु की हैं, वृद्धा माता घर में हैं, महाप्रभु जी की दशा ऐसी है पर भैया महाप्रभुजी संन्यास न लेते तो उनको कोई बाधा नहीं थी पर वस्तुतः भगवत प्रेम है कि ये सबको समझाना है उन्हें अपने चरित्र के माध्यम से आप इधर कुर्सी पर बैठ जाओ इधर कुर्सी ले लो यहां बैठ जाओ तो आपको सुविधा रहेगी जुगल जी इधर उनको कुर्सी दे देना वाजपेयी जी को शत्री वृंदावन विहारी लाल की जय हम लोग कहते हैं कि पलायन बाद अच्छा नहीं है संसार का धर्म संसार का कर्तव्य उससे विमुख नहीं होना चाहिए भगवान ने स्वयं अर्जुन को उसके धर्म में लगाया ये सब बातें हम खुद भी कहते हैं दूसरों को भी समझाते हैं लेकिन ये सब सब बातें तभी तक हैं जब तक भगवत प्रेम प्रकट नहीं हुआ है भगवान के प्रेम के प्रकट होने के बाद फिर जीव का कोई कर्तव्य है ही नहीं क्योंकि वह किसी संसार के कर्तव्य कर्म के योग्य ही नहीं रहता फिर कैसी ही परिस्थिति बनी रहे आप विचार तो करो ऐसी परिस्थिति में गृह त्याग वृद्धा माता है नवोधा पत्नी है कितनी आई थी विष्णु प्रिया जी की सोलह वर्ष की आई, है चौदह वर्ष की आई। भगवान का प्रेम तो मिला नहीं बातें हम लोग करते हैं बड़ी बड़ी तो संसार का सब व्यवहार अच्छा लगता है मठ मंदिर व्यवहार सेठ साहूकार नातेदार रिश्तेदार कुटुम्बी ये काम बहुत जरूरी है ये काम ये तो बहुत ही जरूरी है इसके बिना तो होगा ही नहीं लेकिन जब भगवान से मिलन की व्याकुलता जगेगी तो केवल भगवत प्राप्ति ही जरूरी हो जाएगी फिर कोई चीज जरूरी नहीं रह और किस प्रकार का तीव्र वैराग्य बिना भगवान नाम की अनन्य भाव से शरणागति लिए बिना ये भाव नहीं जगेगा भैया जी चाहे विवेक हो ज्ञान हो या वैराग्य हो या भक्ति हो ये तीनों कलीमल ग्रसित जीवों को अत्यंत दुर्लभ है भक्ति क्या सरल है ज्ञान वैराग्य क्या सरल है आज कितना अद्भुत संवाद था भक्ति ज्ञान वैराग्य का सरल नहीं है लेकिन केवल और केवल हरिनाम का आश्रय कोई अन्य निष्ठापूर्वक ले नाम के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्योछावर कर दे खाना पीना सोना सब नाम बन जाए नाम महाराज के प्रकाश में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा विवेक हो जाएगा सब हो जाएगा लेकिन और, और सब चीजों में हम लोगों की प्रवृत्ति होती है ईमानदारी से दो चार घंटे भी नाम जप नहीं कर पाते ईमानदारी कल्प है अत्यंत भाव से व्याकुल हृदय से जैसे ठाकुर जी को पुकारना चाहिए क्या उस प्रकार से पुकार पाते हैं इष्ट मंत्र गुरु मंत्र भी खाली गिनती करते हैं फिर गुरु जी ने बीस माला बताया है तो पचास माला बताया तो सोलह माला बताया उसको पूरा करना स्वाद नहीं ले पाते लेकिन चलो लगे रहो लगना भी दिखावतीपन से नहीं ईमानदारी से लग जाए हम लोग तो बस बात बन जाए भगवान ही अनुग्रह करेंगे भगवान को छोड़कर उनके नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है जय जय श्री राधे बालकांड में दोहा क्रमांक एक सौ पैंतीस हो चुका है उससे आगे का स्मरण हम कर रहे हैं पुनि जल दीख रूप निजा सप जी I'll hold you close. पट गया चंद्रे पर भले ही मंद मन देवी भल कर मन सरा राधा की तारा तारा की तारा राधे कल भगवान शिव और पार्वती के संवाद में भगवान शंकर ने जहां पार्वती जी की अत्यंत प्रशंसा की वही थोड़ा कठोर अनुशासन भी किया कहां कहा सुने ही अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न सा तुमने जो बात एक और कह दी कि वे राम अवधिपति वही हैं कि कोई दूसरे बस ऐसा कहने वाले सोचने वाले ऐसे होते हैं भगवान शिव के कहने का प्रयोजन है कि कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद दशरथ नंदन श्री राम परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है वे ही निर्गुण निराकार हैं वे ही सगुण साकार हैं उनमें भेद नहीं है और यहां राम जी की महिमा का प्रतिपादन शिव जी कर रहे हैं तो बड़ी विशेष बात है पांच प्रकार से महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं तो संतों ने भाव दिया है भगवान शिव पंचमुख है मानो क्रमशः एक एक मुख से भगवान की महिमा कह रहे हैं पांच तरह की बात कही इसका मतलब पंचमुखों से भगवान की महिमा का प्रतिपादन किया पहली बार पहले मुख से क्या बोले अगुण अरूप अलख अज़जोई भगत प्रेम बस सगुण सोहोई ये प्रथम मुखार से कहा माइक गुणों से रहित प्राकृत रूप से शून्य प्राकृत दृगेंद्रीय आदि से अलक्षित अजन्मा जो परब्रह्म परमात्मा है वही भक्तों के प्रेम के अधीन होकर दशरथ नंदन कौशल्यानंदन श्री राम रूप में अवतरित हुए ये प्रथम मुखारविंद से कहा द्वितीय मुखारविंद से कहा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरणा रघुकुल मणिमन स्वामी कोई कही शिव नायू जो पुरुष हैं ये ब्रह्मांड भी पुरही है उनका देह और उसमें जो पुरुष रूप से सहन करते हैं वो पुरुष हैं और ये पिंड शरीर भी और इसमें जो अंतर्यामी रूप से सहन करते हैं वे पुरुष हैं और प्रसिद्ध हैं माने वेदादि शास्त्रों में उनकी महिमा को बारंबार ख्यापित किया गया है परम प्रकाशस्वरूप हैं सबके स्वामी हैं चर अचर दोनों के ही वे नियामक हैं दोनों उनके द्वारा नियम में हैं और वे प्रभु रघुपुर मणि हैं और मेरे स्वामी हैं ऐसा कहकर शिव जी ने प्रणाम किया ये लगता है मानो दूसरे मुख से भगवान की महिमा का वर्णन किया तीसरी बार विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई ये तृतीय मुखार से कहा विषय माने रूप रसं, रूप रसगंध शब्द स्पर्श और कारण करण कर इंद्रिया उन विषयों के ग्रहण करने का साधन इंद्रिय देवता और जीव उन सब में उन सबको शक्ति देने वाले सबको चेतना देने वाले इसका अर्थ है ये रूप रूपंध शब्द स्पर्श का अस्तित्व ही भगवान की सत्ता के कारण ही है भगवान की सत्ता न हो इनकी क्या है स्वतंत्र इनकी कोई सत्ता नहीं इंद्रियादी की भी सत्ता भगवान की सत्ता से ही है अब देखो भगवान की चित्त शक्ति बाहर हुई नहीं कि आंख ज्यों की क्यों है पर आंख देखती नहीं कान सुनते नहीं नाक सूंघती नहीं जि उच्चारण नहीं करती हाथ कोई काम नहीं करते मरने के बाद कोई इंद्री काम करती है देवताओं को जीव को भी जीवत्व देने वाले उसको भी चैतन्यता देने वाले भगवान है सबको चैतन्यता देने वाले हैं, जो सबके परम प्रकाशक हैं, वही अनादिम श्री राम हैं, वो अनादि ब्रह्म राम और अयोध्यापति राम दो नहीं है एक कही हैं, अब चतुर्थ मुख से कह रहे हैं तीन बार निरूपण करिए चौथी बार। बिनु पद चल सुनई बु कर बिनु करु कर I'm gonna be new. वहीं वेद बुध जार ही मुनि जा ही धर ही मुनि ध्यान स्वय दशरथ सुत भगत कौशल पति भगवान देखो विशेषता ये है कि चार बार निरूपण करो चारों बार में अंतिम तोड़ इसी बात पर है वही अयोध्याधिपति दशरथ नंदन श्रीराम परिपूर्ण पर ब्रह्म चलई सुनई विनुना कर विनु कर्म करे बिलिना अर्थ सब कैपी है वेद में लिखा है श्वेता निषद में लिखा है अपाणि पादो जबनो जबनों गृहता तक्षु स श्रणोच्यकरण स वेत्ति वेद्यम न ची वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महात ब्रह्म अपाणिपाद होकर भी सर्वत्र संपूर्ण वस्तुओं का ग्रहण करते हैं और अपाद होने पर भी वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करते हैं नेत्रों के बिना ही देखते हैं बिना कान के सब कुछ सुनते हैं और जानने योग्य जितने तत्व हैं उनमें उन, उन सबका परिज्ञान उनको एक काला कालावच्छेद रहता है ऐसी विलक्षण सर्वज्ञता उन्हें प्राप्त है वे सबको जानते हैं तमाहु तमाहुरज सवेदि वेद्यम न, न तस्यास्ति वेता पर ठीक से उनको जानने वाला कोई नहीं है बस एकम सदविप्रा बहुधा बदंती जिसने जितना अनुभव किया उतने ही कह दिया कितने ही कहते ना अंधे अंधे दस अंधे थे उन्होंने हाथी का प्रत्यक्ष किया अब आंख तो है नहीं तो किसी ने सूर पकड़ी बोले हाथी कैसा होता बोले पाइप जैसा होता है सूर उनकी पकड़ में किसी के पकड़ में कान आया बोले सूपा जैसा होता है किसी ने पैर पकड़ा बोले खंभा जैसा होता है किसी ने पेट पकड़ो बुले भारी पुलंदा जैसा होता है ऐसा ही है जिसके हाथ में जो पकड़ में आया वैसे उसने निरूपण किया ऐसी ही परमात्मा की महिमा है सुनत लखत श्रुति नयन बिनु रतना बिनु रत लेना सिका बिनु लहर के वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास ने कहा इसी को संक्षिप्त करके कहा हमारे श्री जगन्नाथ पुरी में एक बड़े दिव्य महापुरुष थे गौरी परंपरा के परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी श्री गुंडीचा के निकट उनका स्थान है श्रीमद भागवत के बड़े प्रकांड विद्वान थे परम संत थे वृंदावन में भी उनका स्थान है सेवा कुंज के निकट उड़ीसा में उनको चलन भागवतम कहते थे लोग चलते फिरते भागवत पूरी नरेश भी उनका अत्यंत आदर करते थे गजपति महाराज यहाँ मलुक पीठ में भी अनेकों बार उनके चरण पधारे बहुत अच्छे मार वो कहते थे की ये जो है न बिनुपग चले स्ने बिनुकाना कर बिन कर्म करे विधिनना ये जो चौपाई है ना ये जगन्नाथ जी के लिए बोली है तुलसीदास जी ने उनका भाव बाद। बाबा जी कहते थे जब देखो जगन्नाथ जी के पैर हैं चरण तो नहीं अलग से दर्शन नहीं होते हैं लेकिन चल के रस जाते हैं भगवान जगन्नाथ बिन पग चले उनके विग्रह में कान भी नहीं है लेकिन सुने बिन कहना चाहे जितनी दूर से पुकारो वो सुन लेते हैं हाथ भी कहा है? ऐसे हैं, ऐसे लंबे चौड़े बढ़िया हाथ नहीं है कि ऐसे पंजाब अंगुली वगैरह सब बनी हो कुछ नहीं है। ऐसे हैं। कर बिन कर्म करेंगे विधि नाना ऐसे छोटे हाथ जगन्नाथ जी के कर नहीं है पर इतने बड़े हाथ है जगन्नाथ जी के कि कहां सवाई माधोपुर के निकट खंडार तहसील राजस्थान में और वहां से भक्त अंगद सिंह ने भगवान जगन्नाथ को हीरा अर्पित किया भैया जी पाग की पेच में हीरा रखा था भक्तमाल में चरित्र पढ़ लेना तो उसको जैसी प्रभो तिहारी वस्तु बदन से बचन उचारे हिनाथ ये वस्तु आपकी है, आप स्वीकार करें तो पांच दो ये शत कोष से हरिराल उधर अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया जहाँ से अंगद सिंह ने भगवान जगन्नाथ को हीरा अर्पित किया वहां से जगन्नाथ मंदिर की दूरी जगन्नाथपुरी की दूरी 700 सौ कोष थी इक्कीस सौ किलोमीटर दूर था वहां से और जगन्नाथ जी ने वहीं से हाथ फैला दिया हर हीराल जगन्नाथ जी का हाथ दिखाई पड़ा और उस हीरा को भगवान ने उर्धर हमारे महाराज जी कहते थे सिर धर्य होना चाहिए सिर से निकाला था मुकुट में लगा ले थे उर् क्यों धरो बोले तो उर्धर का अर्थ है कि मैं इस केवल कीमती पत्थर के टुकड़े को छाती से नहीं लगा रहा हूं इस रूप में तुम ही मेरी छाती से लग जाओ तुम तो मेरे हीरा जैसे भक्त हो मेरी छाती से लग इसलिए हर हीरा लय मानो हीरा के प्रतीक के रूप में अंगत भक्त को ही भगवान ने अपने हृदय में धारण तो हमें याद आ गया मैंने कहू जगन्नाथ जी की बात जगन्नाथ जी कहते ये सारे लक्षण जिसको लोग निर्गुण ब्रह्म कहते हैं वो सब लक्षण जगन्नाथ जी में घटते हैं इसलिए बोले जगन्नाथ जी ही हैं बोलो जगन्नाथ भगवान की है अब चार मुखों से वर्णन हो गया पांचवें मुख से पांचवी बार जो शंकर जी कह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा भावुक हो गए शंकर जी उनका स्वर भरा आया हृदय द्रवित तो हो गया और अपना संबंध सुदृढ़ कर रहे हैं इस पांचवी बार ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। हाँ। ये ये संबंध की दृढ़ता कैसी है उनकी महिमा हरे उनके नाम की महिमा देखो पार्वती कासी मरत जंतु अवलोकी जासु नवल कर विशोक की काशी में मरने वाले को जिसका नाम सुनाकर मैं शोक रहित कर देता हूं संसार चक्र से मुक्त कर देता हूं भगवान के चरणों में पहुंचा देता हूं वे ही सोई प्रभु मोर चरा सा की दृढ़ता चराचर स्वामी ये श्री रघुनाथ जी चर अचर दोनों के स्वामी हैं ये तो पंचायती संबंध हुआ पर प्राइवेट संबंध है सोई प्रभु मोर वे मेरे हैं चराचर के स्वामी तो हैं पर ये तो सार्वजनिक हो गई बात पर निजी बात यह है कि वो मेरे हैं इतना ही सुनना चाहते हैं ठाकुर जी कुछ नहीं चाहते क्या कमी है उनके पास हे ना हे मेरे नाथ आप ही एकमात्र मेरे ये यहाँ से नहीं ठाकुर जी यहाँ से सुनना चाहते हैं रघुवर सब अंतर्यामी फिर रघुवर सबके हृदय विहारी हैं सर्वांतरयामी है ये उर् अंतर्यामी कहने का भाव क्या है इसका भाव ये है कि हम यदि बनावटी बात कह रहे होंगे तो वो तो अंतर्यामी उनसे छिपी हुई बात तो है नहीं इसलिए मैं बनावटी नहीं कह रहा हूं मैं ये जानता हूँ कि वे सर्वान्तरयामी हैं ऐसा जानकर कह रहा हूं इसका मतलब यह है हे पार्वती वे मेरे हैं मेरे हैं मेरे ही हैं आपके भीतर श्रद्धा नहीं है आपके भीतर श्रद्धा नहीं है, है मान लो आप लाख कोशिश करो तो हमारे में आप श्रद्धा नहीं जगा पाएंगे आपकी आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो केवल श्रद्धा पर व्याख्यान देने से हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी क्या आप में यदि श्रद्धा है तो आप वाणी से एक शब्द न बोलो आपकी प्रेम भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी इसलिए भैया जी कहते हैं श्रद्धावान संतों का संग करो जिनकी वेद आदि शास्त्रों में गौ ब्राह्मण संत इनमें श्रद्धा है भगवान के नाम में भगवान की लीला में भगवान के धाम में भगवत प्रसाद में वैष्णव में जिनकी श्रद्धा है ऐसे श्रद्धावान पुरुषों का संघ करो साधक की सर्वोच्च पूंजी है श्रद्धा जैसे लोभी मनुष्य निरंतर धन को बढ़ाने में लगा रहता है ऐसे ही साधक को निरंतर अपनी श्रद्धा को बढ़ाने में लगा रहना चाहिए श्रद्धा कैसे बढ़े श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संघ ही कुसंग है और श्रद्धावान का संघ ही सत्संग है संतों का संग करो श्रद्धा बढ़ेगी ठीक यही बात विश्वास की यही बात विश्वास की हमारे हृदय में विश्वास नहीं है हम आपको विश्वास दिला में तो आपको विश्वास नहीं होगा अब मेरे हृदय में विश्वास दृढ़ है तो आपको भले ही विश्वास नहीं है पर हमारी वाणी में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि अविश्वासी के हृदय में भी विश्वास उत्पन्न होता है भगवान शंकर के जैसी श्रद्धा भी किसी दूसरे में नहीं और भगवान शिव के जैसा विश्वास किसी दूसरे में नहीं क्योंकि श्रद्धा स्वरूपा पार्वती उनकी आलादनी शक्ति ही तो है और विश्वास स्वरूप तो वे स्वयं ही है और ये जब श्रद्धा विश्वासपूर्वक ये श्रद्धा और यह विश्वास इन दोनों को भगवान शिव ने जब अपने पांचों मुखों से कहा तो अभी कथा तो राम कथा तो शुरू नहीं हो अभी तो उपक्रम चल रहा है उसी समय पार्वती के सारे भ्रम नष्ट हो गए सारे कुतर्क समाप्त हो गए इतना ही नहीं अभी कथा सुनी ही नहीं कथा आरंभ नहीं हुई है भगवान के चरण कमलों में उनकी प्रीति हो गई सुनी शिव के ब्रह्म मिट गए सब गैस इसलिए शंकर जी के वचन का विश्लेषण दिया तुलसीदास महाराज ने भ्रम भंजन वचना श्रद्धा विश्वास जिसके भीतर होता है उसी के वचनों से भ्रम का भंजन होता है शंकर जी के वचनों से भ्रम भंजन हो गया सारी कुतर्क की जो रचना थी वो समाप्त तो हो गई और जब तक कुतर्क समाप्त नहीं होता भ्रम भंजन नहीं होता तब तक प्रेम जागृत नहीं होता प्रेम जग गया और राम कथा की उत्तम अधिकारिणी तो भगवती जगदम्बा पार्वती हैं ही पर अब ये तो नाटक है ना सब दिखाई जा रहा है हम लोगों को खेल के इसलिए अब वो इस प्रकार की हो गई कि अब उत्तम अधिकारिणी कथा श्रवण की हो गई आप लोग पहले आरंभ में सुन चुके हैं गोस्वामी जी ने राम कथा श्रवण का अधिकारी कैसे बताया कई चौपाइयां हैं उनमें एक चौपाई हरिहर पदर मती ना कमलों में जिनका प्रेम है जिनकी बुद्धि के कुतर्क समाप्त तो हो चुके हैं उन्हीं को राम जी की कथा मीठी लगती है भगवान शंकर की वाणी ही कठोर वज्र के जैसी है और भ्रम कुतर्क ये भयंकर सुदृढ़ पर्वत के समान है और जैसे वज्र के पड़ने से पर्वत चूर चूर हो जाता है ऐसी भ्रम और कुतर्क का पर्वत नष्ट हो गया और भगवती जगदम्बा पार्वती ने कहा भगवान अब काम तो अभी हो गया पूरा नाथ कृपा अब गयु विषाद हमारा विषाद चला विषाद चला गया लेकिन अब हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान ने मनुष्य अवतार क्यों ग्रहण किया आप प्रसन्न होकर इसको समझा शंकर जी बड़े प्रसन्न भाई चलो बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा कथा के आरंभ में ही बात बन गई हमारा परिश्रम सफल हो गया अब पार्वती जी को पूर्ण प्रेम जग गया है तो ये कथा श्रवण की उत्तम अधिकारी हो गई है बचन उमा उमा बचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले श्री भगवान फिर भगवान बोले हे मा हे भगवती देवी भगवान के अवतार के कारणों में ऐसा निश्चय कोई नहीं कर सकता है कि भगवान के अवतार का बस यही कारण क्योंकि एक हो सब तो निश्चय किया जाए और एक तो है नहीं और सब लोग अनुमान अनुमान ही लगाते हैं भगवान के अवतार का कारण ये हो सकता है ये हो सकता सही असली बात तो भगवान जाने तो खुद बतावे और जितना बतावे उतना जान पाएगा कुछ न बतावे तो अब हम जितनी बात आपके सामने बोल रहे हैं उतनी बात सुनने वाले समझेंगे और जो छिपा जाए वो वो तो नहीं समझेंगे इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हरि अवतार हे तुझे ही होद मिथम कही जाय इधम इधम ये ऐसा ही है बस इतना ही है ये कोई नहीं कह सकता क्योंकि राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी मत हमार अस ही सयानी राम जी अतर्क है बुद्धि की वहाँ तक पहुँच नहीं है मन और वाणी की भी वहाँ तक पहुँच नहीं है बस बुद्धि मन और वाणी इनका अनुभव करने लगते हैं तो धन्य हो जाते हैं ये उनके तत्व को पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं। जितना समझ लेते हैं उतना ही आ, समझ करके कृतार्थ हो जाते हैं कृत कृत्य हो जाते हैं और जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमा तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा असुर मार था पी सुरखे निज श्रुति सेतु जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु तो स्पष्ट है यदा यदा धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तत्मानम सृजा्यहम पिप्राणा साधूना विनाशा चुस्का धर्म संस्था सुगे युगे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक, एक, एक से एक परम विचित्र है एक से बढ़कर एक श्री राम जी के अवतार के हेतु हैं पहला हेतु गिना रहे हैं हां हां पहला हेतु गिना रहे हैं भवानी सावधान होकर सुनो सावधान सुनो सुमति भवानी श्रोताओं को यह बात बार बार पुराणों में इतिहास में धर्मग्रंथों में आई है सावधान होकर सुनना चाहिए प्रमादेन हतम श्रुतम प्रमाद पूर्वक जो सुना जाएगा वह नष्ट हो जाएगा इसलिए सावधान तयाश्रण सावधान होकर सुना हमारे पूज गुरुज भक्त जी महाराज हिंदी में नहीं कई बार संस्कृत में श्रोतावधान भवंतु ये बोलते थे कई बार आंख बंद करके मंगलाचरण करते कहते श्रोतावधानाहंतु श्री हरिशरणम बस फिर बोलना शुरू कर देते सामने कोई नहीं है पर प्रत्यक्ष रूप में सामान्य गांवड़े के लोग हैं और महाराज जी कहते परमादरणीय गुरुजन वृंद संत वृंद वैष्णव विद्वत विद सज्जन वृंद सबको को यथा योग्य वंदन करते हुए भगवान के चरित्र का ऐसा होता जैसे पता नहीं कितने वैष्णव संत उनके सामने विराजमान श्रोता का सावधान सावधान होना चाहिए कहने वाले को भी सावधान होना चाहिए क्योंकि जे गावही है चरित्र संहारे यही ताल चतुर तो रखवा रहे ये भी सावधान हो वक्ता भी सावधान और श्रोता भी सावधान और कहीं हरे बाबा जैसे वक्ता हुए तो एक जगह कथा हो रही थी एक गांव में कथा हो रही थी तो कथा पूरी हो गई तो महाराज जी ने कहा कि वयोवृद्ध संत हैं हरे बाबा ये आशीर्वाद में बाबा ने पहले कह दिया था कि हमको माइक पर बोलने को देना तो तोतले तो बाबा बोलते ही थे बाबा बोलने लगे मंगलाचरण किया उन्होंने डना नाम डणपते डमडबे हवा महे प्रयाणामी पते डमडवे हवा महे ऐसी साधुसाई उनको याद था तोतले बोलते थे लोग हंसना शुरू किया बाबा ने गाली देना शुरू किया बाप महाराज जी बोले बस बस हो गया प्रवचन आपका वक्तव्य हो गया आप कीर्तन करा दीजिए हो गया मुडारा गांव की बात तो ऐसे ही द्वारपाल हरिके दो जय अरु विजय जान सबको विप्र साप ते भाई हामस असुर देह तिन पाई कनक कशिक अरुहाक लोचन जगत विदित सुरपति मद विजयी समर वीर विख्याता बपुएक नि पाता हुई नर हरिदूसर कुमारा जन प्रहलाद सुदस विस्तारा भय काचर जायत महावीर बलवान कुंभ करण रावण सुभट सुर विजयी जगदानी मुकुत नये भय हते भगवान तीन जन्म दिज वचन प्रवान यहाँ तक एक अवतार का एक कल्प के रामावतार का चरित्र यहाँ तक हो गया भगवान जब अवतार लेना चाहते हैं तो कोई न कोई सुंदर लीला रचते हैं भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन है जीवों पर भगवान की अपार कृपा जीवों पर जीवों पर भगवान की अपार कृपा अनंत कृपा कृपा के सागर अपने अंशभूत जीवों को संसर्ति के चक्र में पड़े हुए देखकर अविद्या माया की चक्की में पिछते हुए देखते हैं तो भगवान के भीतर अवतार लेने की इच्छा होती है इनका कल्याण कैसे हो इनका कल्याण होगा हमारे चरित्र को कहने सुनने से और हमारा चरित्र कैसे प्रकट होगा बिना अवतार लिए मेरे चरित्र का प्रकाश ही नहीं होगा तो जीव जगत का परम कल्याण करने के लिए ही भगवान अवतार लेना चाहते हैं उसमें भगवान का संकल्प भगवान की इच्छा भगवान की करुणा ही प्रधान हेतु है और कोई दूसरा हे नहीं तो ये लीलाधारी लीला करते हैं जय विजय लीला को बहुत अच्छे ढंग से पूज्य वक्त वाले महाराज जी ने लिखा है पौढ़े दीन बंधु नारायण से सेवा से में मैया लक्ष्मीवी पौढ़े दी रचना भगवान अवतार लेना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए भगवान की भैया जी त्रिविध शक्तियां हैं एक तो उनकी त्रिगुणात्मिका शक्ति माया है जिसके तीन गुण हैं सत्वरजतम इस त्रिगुणात्मिका माया से ही जगत की उत्पत्ति पालन संहार आदि भगवान करते हैं और एक भगवान की माया है जनमोहनी माया क्या एक तो त्रिगुणात्मिका माया और दूसरी भगवान की माया है जनमोहिनी माया जनमोहिनी माया करते जिस माया में अपने अनुगत शरणागत प्रपन्न भक्त जीवन मुक्त अपने पार्षदों को अपने परिकर को मोहित करके अपनी लीला का विस्तार करते हैं उसका नाम है जनमोहनी माया वो माया ना हो तो भगवान की लीला ही नहीं बनेगी अब देखो अर्जुन अर्जुन भगवान की जन्मोहिनी माया में मोहित है तो स्वयं तो रथी बनकर ऊपर बैठे हैं और साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को सारथी के आसन के नीचे बिठा रखा है और हे प्रभो हे भगवन आप कृपा कीजिए मेरे व्रत को वहां ले जाइए ऐसा नहीं बोलते रथम स्थापय में च्युत सैनयोर उभयोर दोनों सेनाओं के बीच में वेरारत खड़ा कर दो भगवान जो आज्ञा रथ सारथी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी तो यहां तक कहते थे कि रथ संचालन में सारथी को बोलता नहीं है रथी पर सार रथी के संकेत से ही सारथी चलता है तब तो बिना बोले कैसे संकेत होगा तो महाराज जी कहते थे कि वह जो सारथी नीचे बैठता है और रथी का एक पैर आगे जूता सहित एक पैर आगे होता होता और उस पैर से वो यहां कनपट्टी का कर स्पर्श करता है सारथी के इधर चलना है तो ऐसे उधर चलना है तो ऐसे सामने चलना है तो ऐसे घुमाना है तो क्या संकेत है भगवान राजाओं के शिविर में नहीं मिलते युद्ध में सारखियों का जहां शिविर है वहां भगवान मिलते हैं। अर्जुन के घोड़ों की मालिश तक करते भगवान लक्ष्मी जी के चरण दबा रही है और जब भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया बोले हे प्रभो अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमात् प्रणय न हे भगवान हमने तो आपसे बड़ा ऊटपटांग व्यवहार किया बिहार सयासन भोजने सु अरे राम राम आप इतने बड़े हमने ऐसा किया अब मान लो भगवान मोहित ना करते तो अर्जुन के साथ ये मधुलीला होती है अर्जुन सो रहे हैं युद्ध से थक के आए हैं अब भगवान कल की चर्चा करने आए हैं और सुभद्रा जी अर्जुन का चरण दबा रही हैं शिविर में और श्रीकृष्ण पैर की तरफ आके बैठ गए तो बोले दिन भर तो नचाते हो युद्ध में अब सब ये भुजाएं भर गई हैं अब सोने नहीं दे रहे हो आए गए पर चर्चा के लिए अरे भाई बैठो थोड़ी कल बहुत जरूरी कल के लिए क्या व्यू रचेंगे कैसे क्या होगा कल की चर्चा करनी बहुत जरूरी है तो अर्जुन कहते पहले थकाऊ चलो सेवा करो तो ए, दोनों पैर सुभद्रा जी की गोद में थे एक पैर उठा के अर्जुन की गोद में रख दिया एक पैर उठा के अर्जुन ने भगवान की गोद में रख अब तो ठीक हाँ हाँ अब ठीक हो गए अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम प्रकट होता ऐसे भक्त हैं अर्जुन कोई सामान्य नहीं है परम भागवतों में अर्जुन का नाम है प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक सौनक भीषण दाल रूक्मा गदार्जुन वशिष्ठ आदि विभीषणादीन पुण्या परम भागवतान सखाओं को भगवान मोहित करते हैं गोपियों को मोहित करते हैं भगवान अपनी भगवत्ता में प्रतिष्ठित हो जाए और वो ज्ञान भक्त में बना रहे तो भगवान के साथ खेले नहीं सकता कौन गोबर की हिल उचवाएगा फिर कौन गोबर की टिक्की से श्रृंगार करेगा फिर कौन गुलचा लगाएगा भगवान में कोई गुलचा लगा सकता है तो भगवान केवल अपनी जन्मोहिनी माया का आश्रय लेकर के और अपनी रसमई लीलाओं का विस्तार करते हैं अपने निकट वालों को मोहित कर लेते हैं उस मोहित होने से उस भक्त का कुछ बिगड़ता नहीं है भगवान की नई लीला प्रकट हो जाती है भक्त के प्रेम को पुष्ट करते हैं उसकी भक्ति का विस्तार होता है और भगवान की रसमई लीला का विस्तार होता है उसको कह सुनकर के हम सबको एक आश्रय मिल जाता है हम सबका परम कल्याण हो जाए तो भगवान ने सबसे पहले लक्ष्मी जी को सबसे पास में लक्ष्मी जी है ना सदा निकट रहने वाली बोले तो जब धरती पर जाना तो सबसे पहले लक्ष्मी जी को मोहरा बनावे लक्ष्मी जी चरण वाले अत्यंत कोमल भगवान के श्री युगल चरण हैं इतने कोमल हैं इतने कोमल हैं इतने कोमल हैं कि श्री लक्ष्मी जी के करतल अत्यंत अत्यंत सुकोमल हैं पर उन सुकोमल कमल से भी करतल से भी वे भगवान के चरण तल का स्पर्श करने में संकोच का अनुभव करती है कहीं हमारे कठोर कर हाथ हथेली भगवान के चरण में पीड़ा उत्पन्न न कर दे आप कहेंगे फिर दबाती कैसे हैं तो आचार्यों ने तो यहां तक भाव दिया है श्री जी के कर कमल से जो अरुण वर्ण की कांति आती है वो ऐसे ऐसे हाथ करती ऐसे उससे कांति का स्पर्श होता है, उसी से वो समझ लेती कि प्रीतम के चरण दबोगे कितना संकोच करती इतने सुकोमल इतने सुकोमल माने इस विश्व ब्रह्मांड में कोई उपमा ही नहीं है उस कोमलता को क्या ये कहने कि मक्खन जैसे को मक्खन क्या चीज है उसके सामने कुछ नहीं इस प्रकृति जगत की कोई ऐसी कोमल वस्तु ही नहीं है जिसको कहकर ये कह दिया जाए कि भगवान के चरण इतने कोमल है अब कोई गति नहीं है इसलिए कहते कमल जैसे कोमल ऐसे कह देते कमल क्या चीज है उस कोमल का क्या लक्ष्मी जी ने देखा भगवान के चरण कमल बड़े कोमल है और उसी समय भगवान के पार्षद आए आज की भाषा में कहते न, बोड़ी विल्डर। बोड़ी विल्डर न, हैं ना बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डर होते हैं ना नहीं बॉडी गार्ड तो बॉडी बिल्डर होते हैं ना शरीर बनाते हैं बॉडी बिल्डर ही तो कहते हैं उनको क्या बोलते हैं आज की भाषा में ओ भगवान के हृष्ट पुष्ट मुस्टंड जय और विजय पार्षद चौड़ी छाती विशाल भुजदंड आकर उन्होंने प्रणाम किया लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कोमलता का अनुभव कर रही थी उसी समय उनके प्रचंड भुजाओं को सुगठित भुजाओं को विशाल वक्षस्थल को देखा तो लक्ष्मी जी सहम गई ये सब लीला ठाकुर जी जन्मोवनी माया से ये सब काम कर रहे हैं लक्ष्मी जी सोचने लगी मेरे प्रियतम तो बहुत कोमल हैं, लेते ही रहते हैं और सेवक इतने मजबूत है ये तो अकेले हैं और ये दो तो यही हैं और पता नहीं कितने हैं और अनंत पार्षद हैं भगवान के कहीं ये इनकलाब जिंदाबाद करने लग जाएं यूनियन बना लें तो हमारे स्वामी को तो हमारे सहित वैकुंठ से बाहर निकलना पड़ेगा ये बहुत कठोर हैं ये इनके सेवक ऐसा लक्ष्मी जी के मन में आ गया उसी समय भगवत भगवान की प्रेरणा से श्री सनकादिक भगवान आए नारद जी आए और सबने भगवान की स्तुति करते हुए कहा जय जय प्रभु आप कुसुम से करोड़ों करोड़ों गुना कोमल हैं लक्ष्मी जी ने कहा एकदम सत्य बोल रहे हो आप तो बोल ही रहे मैं अनुभव कर रही हूं बहुत कोमल हैं भगवान फिर उन्होंने कहा वज्र से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कठोर बोले बिल्कुल झूठी बात इनमें कठोरता कहां से आई कि लक्ष्मी जी के मन में संदेह हो गया ऋषि तो चले गए भगवत पार्षद आ गए भगवान ने कहे कि तो लक्ष्मी जी का भ्रम तो दूर करना पड़ेगा ये सब लीला है उनको तो ठाकुर जी बोले कि देखो ऐसा लेटे लेटे बहुत देर हो गई है थोड़ा घूम टहल के आते हैं चलो अखाड़े में चलेंगे आज नया कौतुक करेंगे मल्ल युद्ध तो होगा भगवान वैकुंठ में अखाड़े में पधारे कहा सब सुविधा अखाड़े में जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी तो भगवान ने अपना पीतांबर की खेट कसी ताल ढोका और बोले आ जाओ हम आज अपने शरीर की सुस्ती दूर करेंगे मल्ल युद्ध करेंगे किसके साथ जय विजय था ये जय विजय है मेरे प्रिय पार्षद हैं इन्हीं के साथ हमारा मल्ल युद्ध तो होगा तैयार हो जाओ मल्ल युद्ध के लिए इतना सुनते ही जय विजय ने कान पर हाथ रख लिया महाराज आप क्या कह रहे हैं सेवक सोई जो करे शिवकाई हर करी कर कर वही सेवक सेवक है जो सेवा करता है ये मारना प्रहार करना स्वामी पर ये तो शत्रु का काम है मैं आपका सेवक हूँ महाराज ये तो संभव नहीं है कि मैं आपसे युद्ध करू मैं आप पर अपनी प्रचंड गदा का प्रहार कैसे करूं आप कहते उठाओ दोनों हाथों से प्रचंड गदा और दे आरो मेरे वृक्ष पर यह कठोर आज्ञा का पालन नहीं होगा। भगवान ने हंसते हुए कहा हमारी देह पर तो गदा का प्रहार नहीं किया पर हमारी जवान पर तो प्रहार कर दिया मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया मेरे ऊपर प्रहार नहीं किया पर मेरी बात पर तो प्रहार कर दिया कि नहीं तुमने अब जब लड़ने वाले तैयार नहीं तो युद्ध कहां से हो पर भगवान ने एक बात कह दी जय विजय सुन लो मैं सत्य संकल्प हूं तुमसे युद्ध का संकल्प किया है तो युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा अभी तुमने मना कर दिया जाओ मैं दूसरी आज्ञा देता हूं वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो जाओ, जो आज्ञा प्रभु और वे द्वार पर खड़े हो गए ठाकुर जी भीतर आ गए खाड़े से अब फिर योगमाया का स्मरण किया हे मेरी जन्मोहिनी माए आओ पधारो मेरे चरण कमल के मकरंद की दिव्य सुगंध तुलसी के सहित पुष्प के सहित चंदन के सहित लेकर ब्रह्मलोक में जाओ वहाँ मेरे आत्म स्वरूप श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक भगवान विराजमान हैं, उनके नाशा विवर में उस दिव्य गंध का प्रवेश कराओ और न्योता दे उनको वैकुंठ आने का अब वो सब समाधि में थे यद्यपि ब्रह्मलोक में प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श नहीं है पर भगवान के वैकुंठ का भगवान के चरणों का जो दिव्य गंध है वो प्रसाद है कोई योग माया लेकर उपस्थित हुई है ऐसे किया चारों ने नेत्र खोले अरे ये सुगंध तो भगवान के स्त्री चरण कमल की है अरे देखो हरि हरी तुलसी और मंजरी की क्या सुगंध है चंदन की क्या सुगंध है भगवान के चरण कमलों की क्या दिव्यगंध है ये सुगंध मानो हमें न्योता दे रही है कि आओ आओ शनकादी को वैकुंठ आओ चलें वैकुंठ अब सनकादिक भगवान कीर्तन करते हुए चरने लगे वैकुंठ ब्रह्मलोक से रमा वैकुंठ ये कीर्तन करते रहते हैं नर जी के शब्द सदा वै कुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलाम्रत रोमता तथा मात्रई जीवन मुखे नित्यवंब अतः ये जरा वश अत काल प्यारा शब्द है नारद जी कहते हैं हे सनकाजिक भगवान आप तो सदा वैकुंठ निलय हैं वैकुंठ में ही रहते हैं अर्थात भगवान के लीलाओं में ही डूबे रहते हैं हरि कीर्तन तत्परा भगवान के नामूप गुणलीला का कीर्तन करते रहते हैं लीलामृत रस को पी पी कर पागल बने रहते उन्मत्त बने रहते कथा ही आपका एकमात्र जीवन है पर आप जब चलते हैं तो चारों के मुख से हरि हरि हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम ये पंचाक्षर महामंत्र आप लोगों के मुख से प्रकट होता रहता है इसलिए काल का प्रभाव और बुढ़ापे का प्रभाव माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है सन भगवान चल पड़े हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण परवेह okay. के रूप में जय विजय खड़े हैं एक भीतर प्रवेश करना चाहते हैं उन्होंने पूछा प्रवेश के लिए या उन्होंने बोल के मना किया ऐसा कुछ नहीं उन्होंने पूछा क्यों नहीं क्षण का दिक्यों ने आप हमारे साथ चाहे जब बिना पूछे आते हो तो आपको कोई रोकता न हो और अनेकों बार आप इस तरह से आ चुके हों तो फिर आप क्या द्वारा पूछने का कोई विचार करेंगे तो शनका भगवान तो सदा जाती आते रहते हैं वहां सब उनको पहचानते वो सबको पहचानते हैं वहां कभी ऐसी पा... आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि वो पूछें कि भाव जाओ खबर दे दो हम आए हैं मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं क्या समस्या है क्या मजबूरी है इसलिए वो सह जाने हैं और इन्होंने भी पहले कभी रोका हो ऐसी बात नहीं है इन्होंने पहले कभी रोका नहीं यही अनेक कुमार प्रणाम करके प्रवेश दे चुके हैं लेकिन आज तो ठाकुर जी खेल रहे हैं ना वो धरती पर उतरने का उपक्रम कर रहे हैं और बाकी तो सब कठपुतली हैं, नचाए हुए वाले तो ठाकुर जी हैं कुमा दारू यू सिटकी नाई समयी नचावत राम गुसाई तो सबको कठपुतली का खेल कर रहे हैं ठाकुर जी वो खड़े हैं उन्होंने छड़ी सामने लगाई निषेधक दंड लगा करके निषेध किया मैंने छड़ी ऐसी अड़ा दी आगे मत जाइए शनकादिक भगवान को कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं हो सकता कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं हो सकता किसी अवस्था में पर एक क्षोभ है नहीं ये भगवान की लीला है उनको क्षोभ हो गया इन्होंने भगवान के दर्शन में हमें बाधा उत्पन्न की है बोले तुम भगवान के पार्षद के रहने के योग्य नहीं हो तुम भगवान के पार्षद के रूप में रहने के योग्य नहीं हो वैकुंठ में निवास के अधिकारी नहीं हो भगवान की सेवा के अधिकारी नहीं हो भगवान के पार्षद के नाम पर तुम कलंक हो आज के पहले कभी ऋषि मुनि महात्माओं को भगवान के द्वार में आने पर रोका नहीं गया और तुम बाधा उत्पन्न करते हो जाओ बैकुंठ से नीचे गिर जाओ और जहां काम क्रोध और लोभ इन भयंकर विकारों का प्रभाव है ऐसे मृत्युलोक में तीन जन्म तक असुर शरीर धारण करो शाप सुन के ही जय विजय हाहाकार करो थे विचार तो करने लगे कि ये हुआ कैसे हमारे द्वारा हमने छड़ी लगाकर इनको रोका ही क्यों अरे ये तो अनर्थ हो गया भगवान जिन संतों का आदर करते हैं हमने उन संतों के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों किया कि गलानी से भर गए और सनकादिक भगवान भी अपने मन में विचार करने की कह रही ये तो द्वारपाल है द्वारपाल का तो काम ही है द्वारपाल खड़े रहना और मर्यादा यह है कि द्वारपाल खड़ा हो तो उससे पूछना चाहिए हमें पूछना चाहिए था बिना पूछे घुसना ये तो हमारी एक एक प्रकार से ये हमारी अशिष्टता है इन्होंने तो कोई अनुचित नहीं किया और इतनी छोटी सी बात पर हमने इतना कठोर दंड दिया ये ठीक नहीं किया उनको भी पश्चातापूर्ण दोनों ही विषाद में थे दोनों के विषाद को प्रसाद के रूप में परिवर्तित करने के लिए लक्ष्मी जी के सहित नारायण भगवान वैकुंठ के द्वार पर ही प्रकट हो गए लक्ष्मी नारायण भगवान जी जय वैकुंठ के द्वार पर प्रकट हो अब भैया ये एक बड़ी ऊंची बात है भगवान को कहना चाहिए था कि आओ आओ तन पहले भीतर बैठो थोड़ा ठंडाई पी लो लस्सी पी लो पानी पी लो कुछ फलाहार कर लो फिर बैठ के चर्चा करेंगे एक बार भी नहीं कहा बाल भोग राजभोग कुछ कर लो कुछ नहीं भीतर घुसने तक नहीं दिया दरवाजे पे ही खड़े हो गए वहीं से बातचीत करके विदा कर दिया इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं ये ठाकुर जी का काम अच्छा नहीं है। इतनी तो महिमा गाते हो महात्माओं की भीतर तक नहीं घुसने दिया कोई तो न्योता दे बुलाया ना अपने चरण कमल की मकरंद सुगंध को भेजा न्योता देके बुलाया और पानी तक की नहीं पूछी ऐसे ही लौटा दिया ये ठाकुर जी का व्यवहार ठीक नहीं है लेकिन नहीं भाई ये तो हम अपनी मलिन मोटी बुद्धि से ये बात कह रहे हैं सच्ची बात यह है कि श्री ठाकुर जी इस लीला के माध्यम से भी एक संदेश दे रहे हैं सनकाजिक मेरे आत्मस्वरूप हैं पर इनके द्वारा भी मेरे भक्तों का मेरे पार्षदों का मेरे सेवकों का तिरस्कार हो जाए उनके प्रति अपराध बन जाए तो भक्ता अपराधी को वैष्णवापराधी को वैकुंठ में स्थान नहीं है चाहे भले वह सनकादिकों की कोटि का ही क्यों न हो तिस्ल भगवान ने भीतर नहीं बुलाया, नहीं भीतर बुला लेते आओ आओ महाराज बैठो बैठो कुछ नहीं जाओ यहीं से जाओ जय विजय को कह देते कि कोई बात नहीं हम कल से तुम्हारे पीछे पड़े हैं पहले एक था अखाड़ी में ले गए और फिर यहां अरे बेचारे तुम मारे गए आओ कोई बात नहीं दो चार दिन अब तुमको सेवा निवृत्त तो कर ही दिया है दो चार दिन रहो खूब खाओ पियो मौत से सोले उठाते वहीं से ही उनका पतन हो गया उनको भी फीतर नहीं घुसने दिया इतने दिन तक जो श्रीअंग की सेवा कर चुके हैं उनको भी वही में प्रवेश नहीं मेरा कितना भी कोई निकट क्यों ना हो लेकिन मेरे प्राण प्यारे संतों का कोई तिरस्कार करे तो लक्ष्मी के द्वारा किया गया तिरस्कार तो भी मुझे सही है नहीं है तुम क्या चीज हो भगवान ने उनको भी भीतर में घुसा दिया और सनकादिकों से कहा कि हे भगवान सेवकों का किया गया अपराध स्वामी का होता है स्वामी ने सेवकों को विनम्रता की शिक्षा क्यों नहीं पर ये मेरे सेवक हैं इनसे अपराध बन गया है मैं इनकी ओर से आपको प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ आप क्षमा कर दें आपका वचन तो सत्य होगा इनको तीन जन्म सूर्य उन्हीं में जाना पड़ेगा लेकिन आप इनके द्वारा किए गए अशिष्ट व्यवहार के लिए आप क्षमा करें आप इनका अपराध क्षमा कर गए क्योंकि ये पार्षद मेरे हैं और देखो भगवान आप महापुरुष ब्राह्मण ऋषि संत मुझे कितने प्रिय हैं भगवान का वाक्य यमता मलयश्रवणा सद्य जगदास्वचारुकुंभ सोह्य उपलब्धस तीर्थकीर्ति स्वभाषियों हे ब्राह्मणों हे सन कािको यृता मल यश प्रवणा मेरे निर्मल कथा सुधा गंगा में कोई एक दुबकी लगा ले गोता लगा ले तो चांडाल पर्यंत आ चांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है मेरी कथा सुधा सरिता में लीला सुधा सरिता में एक गोता लगा ले तो मेरी ऐसी कीर्ति है भगवान कह रहे हैं पर मेरी इस कीर्ति को इस धरती पर स्थापित किसने किया इस कीर्ति का प्रचार प्रसार किसने किया ऐसी मेरी महिमा का प्रचार प्रसार मेरी कीर्ति का प्रचार प्रसार आप जैसे संतों ने ही किया है तो इनके विरुद्ध यदि मेरी भुजा ही व्यवहार करने लग जाए तो छिंद्याम स्वभाहमपी व प्रतिकूल वृत्तिम आप ब्राह्मणों ऋषियों संतों के विरुद्ध व्यवहार करने वाली अपनी भुजा को भी मैं काट कर अपने से पृथक कर दूंगा और तो मानो भगवान कह रहे हैं हमने भुजा अलग कर दी ये पार्षद मेरी भुजा ही तो है पर मैंने इनको अलग कर दिया और फिर जय विजय से कहा कि देखो तुम अपने मन में ग्लानी मत करो तुम मेरे हो और ये जो साप तुम्हें मिला है ये तुम्हारी कोई भूल से नहीं मिला है ना इनके किसी क्षुब्ध होने से मिला है ये तो मैं धरती पर अवतार लेना चाहता हूं मेरी इच्छा से तुम्हें साप मिला है इसमें मेरी प्रसन्नता है महाराज जी जैसे ही भगवान ने कहा कि इसमें मेरी प्रसन्नता है इतना सुनते ही जय विजय का विषाद दूर भग गया और वे आनंद में भर गए बोले भगवान यदि आपकी प्रसन्नता मुझे असुर बनाने में है तो मैं बिना किसी संकोच के असुर बनना स्वीकार करूंगा याद है जो बनाओ सो तो बन जाएंगे जाएंगे पर तुम्हारे ही कहलाएंगे जहां वे तो बन जाएंगे पर तुम्हारे ही कहलाएंगे यहाँ में जो जाए जो बनाओ तो बन जाए भी अपनी से जान तरफ देना हाँ लागे तुमको सही हम करेंगे वही लागे तुमको सही हम करेंगे वही लागे को सही हम करेंगे वही लागे तुमको सही हम करेंगे वही, जिससे मन को तेरे भाई कर जाएंगे और उसको कोई अमृत पान करने के लिए दे दे तो कितनी प्रसन्नता हो ऐसे ही जैसे किसी को प्यासे को पानी मिलना दुर्लभ हो और अमृत पीकर आनंद हो ऐसी प्रसन्नता जय विजय भगवान जै आप जैसा चाहो जो बनाओ सो तो बन जाएंगे और जहां भेजो ये पूर्ण शरणागति का भाव है सनकादिकों ने अपने मन में विचार किया कि भगवान हैं बड़े चतुर जय जयकार तो हमारी कर रहे हैं प्रशंसा हमारी कर रहे हैं पर एक बार भी इन्होंने हमको अपना नहीं कहा आप ऐसे हो आप ऐसे हो आप मेरे हो ये नहीं कहा इन्होंने और सेवकों का अपराध भी बता रहे हैं और उनका अपराध अपने सिर पे ले रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि आप क्षमा करना क्योंकि ये मेरे हैं हम इनके नहीं बन पाए ये इनके बन गए इसका मतलब है हमारी भक्ति में अभी कचाई है ये सब ठाकुर की लीला है हम भी ऐसी भक्ति करेंगे कि ठाकुर हमको मेरा कहें मेरा कहें मेरा कहें तो हमने शाप दिया है एक बार इनके उद्वार में ही हेतु हम बनेंगे लक्ष्मी जी ने कहा देखो हम कठोरता देखना चाहती थी आपकी कुमलता तो देखी और हमको कठोरता दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा नाटक खेल दिया तो एक बार इनके उद्वार में हम कारण बनेगी एक बार सनकादी बोले हम कारण बनेंगे भगवान बोले आप दोनों तो कारण बन ही गए मूल में तो सब नाटक खेलने वाला मैं हूं इसलिए मैं अवतार लूंगा एक अवतार में न लक्ष्मी जी कारण बनेगी न सनकाधिक एक अवतार में मैं सीधे इनका काम तमाम करूंगा और जय विजय चिंता मत करो तुम्हारे तीन जन्म होंगे कितने तीन जन्म पहला जन्म हिरण्य कशु हिरण्याक्ष दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण तीसरा जन्म शिशुपाल दंत कि तुम्हारे तीन जन्म और हमारे चार अवतार होंगे भक्त के तो तीन जन्म हुए और भगवान के चार हो गए ऐसा क्यों वो तो एक अवतार एक स्वरूप से ही सब काम कर सकते हैं पर चार अवतार लेने का प्रयोजन क्या है हे मेरे प्यारे भक्तों निर्भय हो जाओ मेरी कृपा करुणा के सहारे यदि मेरी इच्छा से तुम्हें तीन बार धरती पर आना पड़ेगा तो तुमको हृदय से लगाने के लिए मैं चार बार आने में भी संकोच नहीं करूंगा भक्त के तीन जन्म और भगवान के चार अवतार ठाकुर जी पीछे नहीं है बहुत आगे हैं क्या कहते हैं भैया जी रास बिहारी ठाकुर जी जो तू आवे एक पग जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साठ और जोतू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ उपक्रम बन गया भगवान का धरती पर आने का उपक्रम हो गया बोलो भक्त वत्सल भगवान के लिए जगदीश जग के हित जगत चाहे जगत ने आज प्रहलाद जी के रूप में प्रकटे ये शनका भगवान के अंशावत आ रहे हैं महाभागवत श्री प्रहलाद जी तो हिरणकश्य के उद्धार में प्रहलाद जी कारण बने ये रावण कुंभकर्ण बने तो एक कल्प की कथा ये है कि लक्ष्मी जी ही जानकी जी बनी और वे इनके उद्धार में कारण बनी जब ये रावण कुंभकर्ण बने और जब इनका तीसरा जन्म शिशुपाल दंत के रूप में हुआ भगवान का इच्छा तो हमारी थी हम सीधे कारण बना करके के अनुपनिष्ट कर देंगे तो शिशुपाल को तो भगवान ने कारण बनाया हैं शिशुपाल का जन्म हुआ इसकी चार भुजा थी और तीन नेत्र थे इसके आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने से इसकी दो भुजाएं गिर जाए और तो ललाट का तीसरा नेत्र लुप्त तो हो जाए समझो उसी के हाथ से ये मरेगा नहीं तो ये अमर होगा अजय होगा तो खास बुआ का लड़का था खास बुआ कुंती की बहन राजा दीदी है श्रुतश्रवा श्रुतिश्रवा तो श्रुतिश्रवा का ही तो बेटा था ये। की गोद में धरती भगवान भी अपने छोटे भाई को लाड़ प्यार करने पधारे बुआ जी का है ना भगवान आए आओ द्वारिकाधीश प्रभु आओ लो जैसी गोद में रखा सोई दो हाथ गिर गए तीसरा ने तु रोने लगी बुआ जी क्यों क्यों रो रही हो बोले आकाशवाणी ने कहा था जिसकी गोद में जाने इसके दो हाथ नष्ट हो जाए और तीसरा नेत्र लुप्त तो हो जाए समझ लेना उसी के हाथ से उसकी मृत्यु होगी आप बड़े भैया हो छोटा भैया लगता है आपका आपकी बुआ का लड़का है देखो मामा और मामा का लड़का और बुआ का लड़का इन दोनों में पूज्यता किसकी होती है ए? हाँ बुआ के लड़के की पूज्यता होती है क्योंकि बहन बहनोई ये मानदान होते हैं मेहमान होते हैं इसलिए मामा का लड़का भले ही बड़ा हो लेकिन उसको बुआ के लड़के का आदर करना पड़ता है और उसको डांट भी पड़ते तुम तो छाती पे चौबीसों घंटा यहां चढ़े हो ये तो कभी कभी आ रहे हैं उनकी सब चीज सहन की जाएगी ऐसा होता है कि नहीं होता घरों में परिवारों में ऐसा होता है तो आप मामा के हो और ये तो बुआ का लड़का है इस पर ध्यान देना भगवान बोले भाई देखो बुआ जी आप रो मत छोटी मोटी कोई गलती करेगा हम क्षमा करेंगे पर ज्यादा ही सिर पे चढ़ जाएगा तब तो, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि तो सवा अवतार खल निग्रह हमारा अवतार खलों के निग्रह के लिए ज्यादा उपद्रव करेगा तो अरे तो भैया है कुछ गलती भी करे तो क्षमा कर देना कुछ सीमा निश्चित कर दो बुआ जी बोली दस बीस गलती करे तो क्षमा करना अरे दस वीस नहीं इसके सौ अपराध तक मैं क्षमा करूंगा सौ से आगे एक भी बड़ा कि तुरंत सुदर्शन चक्रशिश काट डालूंगा भूपाई जी ने कह सर कोई पागल थोड़ी है जो तो अपराध से अपराध करता चला जाए चलो ठीक है इतने आश्वासन बहुत है और भगवान ने शिषपाल का उद्धार किया दंत का भगवान ने युद्ध उद्धार किया अब प्रश्न है कि भगवान के हाथ से मारे जाने पर भी मोक्ष क्यों नहीं हिरणाक्ष को वावतार लेकर भगवान ने मारा हिरणकश्य को नृसिंहावतार लेकर मारा और फिर जब रावण कुंभकर्ण हुए तो फिर रामावतार लेकर उनका उद्धार किया फिर तीसरा जन्म हुआ बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं भूल बस अज्ञान बस कि नरसिंह भगवान मुक्त नहीं कर पाए बारा भगवान मुक्त नहीं कर पाए राम जी भी मुक्त नहीं कर पाए पर भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तब तो मुक्त हुए ऐसा भी कुछ लोग कह दिया करते हैं, लेकिन इसका बड़ा सुंदर समाधान गोस्वामी जी ने दिया है। मुकुत भये हते भगवाना क्यों तीन जन्म दिज वचन प्रवाना क्यूँकी तनकाविक भगवान ने कह दिया था इसलिए तीसरे जन्म में जाकर मुक्त हुए एक बात और दूसरी बात हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष मर के कहां गया वैकुंठ में विजय नाम के पार्षद के रूप में अवस्थित हो गया और हिरण्यकश्यप को मारा तो फिर वैकुंठ में पार्षद बन गया फिर जब रामावतार का समय आया तो फिर आए और फिर जाकर फरवंठ में प्रतिष्ठित हुए और फिर कृष्णावतार में आए तो फिर सदा के लिए वहां पहुंचे ये, ये भाव महाराज जी देते तो हैं इस भाव में और ज्यादा असुविधाएं बोले तो एक असुविधा है येदगतवा निवर्तन से तो बोले निवर्तन से वाली कानून पहले से बनाई हुई है ना तीन जन्म इसलिए निवर्तन से विशेष एक सामान्य विधि है विशेष विधि है विशेष विधि है इस प्रकार से इनका अवतार हुआ एक बार सिंह के हितलागी धरेऊ शरीर भगत अनुरागी इस कल्प में ये जो ये प्रथम कल्प की ये जो लीला है इसमें कश्यप अदिति ही दशरथ कौशल्या मैंने कश्यप अदिति तहा पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा ये एक कल्प की राम रामावतार की कथा होगी दूसरे कल्प की जलंधर के अत्याचार से त्राही त्राही मच गई भगवान शंकर ने जलंधर के साथ अपार संग्राम किया लेकिन वह धनुज वो दानव दैत्य मर नहीं रहा था क्यों क्योंकि उसकी पतिव्रता वृंदा महापतिव्रता थी और उसके पातिव्रत का बल ही उस असुर का कवच बना हुआ था और इसके कारण वो मर नहीं रहा था तब भगवान ने क्या किया बोले छल कर कार्य उ सुव्रत प्रभु सुर कार तब ते मरम तब श्राप कोप कर दी कल भगवान ने वृंदा के पातव्रत को भंग किया और देवताओं का काम बनाया और जब वृंदा को पता चला कि मेरा पति जलंधर नहीं ये तो नारायण है तो उसने शाप दे दिया अब देखिए ये एक विचित्र बात है भगवान ने ऐसा क्यों किया लोग कह सकते हैं लोग कह सकते हैं भैया भगवान ही ऐसा करते हैं छल करते हैं कपट करते हैं तो भगवान की बनाए तो हम हैं हम छल कपट करें तो कौन सी आफत आ गई तो ये अच्छे रहे हमारे लिए तो कानून बना दिया निर्मल मनजन सोमो ही पावा मोही कपट छल बाबा, अपनी ओर तो देख लें भले आदमी छल कर तारिता सुब्रभु सुर आप छल क्यों करते हैं हम आपसे झूठ बोले और आपसे सत्य व्यवहार की अपेक्षा करें तो गलता है कि नहीं छूट आप निश्चल व्यवहार चाहते हैं आप भी निश्चल हो जाइए तो भगवान की यह लीला जल्दी समझ में नहीं आती है पर इस लीला को ठीक से समझना चाहिए क्या करें घड़ी नहीं बत कह रही है कि तुम आगे बोलो लेकिन है बड़ी रहस्य की बात बड़ी सूक्ष्म बात भगवान ने ऐसा नहीं किया भगवान ने तो जैसे को तैसा किया जैसे को तैसा ये यथा माम प्रपज जनते तांस तथ हम आप भगवान को जैसे भजोगे भगवान वैसा ही करेंगे आपके साथ तो सबसे पहले छल किया जलंधर ने आप पुराण उठाकर देखें जलंधर शिवजी का स्वरूप धारण करके भगवती परामंबा जगदम्बा पार्वती का सतीत्व तो नष्ट करने के लिए कैलाश पहुंच गया जिस चंद्रा में भगवती विराज रही थी सही पहुंच गया और माया से ऐसा रूप शिवजी का बनाया कि भगवती भी पहचान न सकी यह असुर है और वो जैसे ही निकट आया समीप में आया तो भगवती जगदंबा पार्वती के सौंदर्य को देखकर स्खलित हो गया उसके पैर कांपने लग गए पुराण में वर्णन पार्वती जी समझ गए ये भगवान शिव नहीं भगवान शिव तो उधरेता है शांतरेता सर्वज्ञ धुर जटिर नीलल वो ही था तो भगवान शिव नहीं है ये तो असुर है भगवती अंतर्धानी भगवान ने कहा अच्छा तुमने उपाय बता दिया तुमने उपाय बता दिया कि ऐसा ही करो तब मैं मरूंगा भगवान बोले ठीक है जैसे को तैसा ठीक है भगवान ने कहा तुम शिवजी बनके हमारे परम प्राण प्यारे भक्त शिव के का अनिष्ट चाहते हो पार्वती के सचित को नष्ट करके तो जो भक्त के प्रति जैसा व्यवहार करता है मेरा अपना कोई न अनुकूल है न प्रतिकूल है भक्त के भक्त का जो भक्त है वही मेरा भक्त है और भक्त का जो विरोधी है वही मेरा विरोधी है इसलिए छलकर कर तारी तासुर क्योंकि उसने भी छल किया तो छल का उत्तर भगवान ने छल के द्वारा दिया भगवान ने अपने ऊर्जा छल नहीं किया एक बात दूसरी बात भगवान ने छल नहीं किया भगवान ने तो वृंदा के उच्च कूट के सतीत्व का चरम फल उसे प्रदान किया क्योंकि भागवत के पंचम स्कंध में भगवती लक्ष्मी जी स्तुति करते हुए कह रही हैं, स्त्रिया व्रतस्ता ऋषि के स्वरम पतिम हे भगवान संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो पातिव्रत धर्म का पालन ही इसलिए करती है कि उनके पातिव्रत धर्म के पालन का उत्कृष्ट फल है आपकी प्राप्ति वो पति रूप में वस्तुतः आपको ही पाना चाहती है तो वृंदा का सतीत्व तो इतना उत्कृष्ट कोटि का है उस सतीत्व तो का फल ही है भगवान की प्राप्ति यदि भगवान की प्राप्ति वृंदा को नहीं होती है तो उसका धर्माचरण पातिव्रत धर्म का आचरण व्यर्थ हो जाएगा और भगवान तो संपूर्ण जीवों के कर्मफल प्रदाता हैं राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे तो भगवान तो कृपा करने के लिए पधारे भगवान ने कौन सा किया ये भगवान की तरफ से वकालत है दूसरी तीसरी बात यह है कि श्री वृंदावन बिहारी भगवान ने वृंदा का कुछ अनिष्ट नहीं किया इस दैत्य का कवच वृंदा का सतीत्व तो बन रहा था तो भगवान ने कवच तोड़ा बोलो भक्त भगवान की भगवान ने क्या बुरा किया भगवान ने कवच तोड़ा कितने कारण हो गए तीन अब चौथा सुन लीजिए ये तुलसी भगवान के नित्य गोलोक की भगवान की प्रियतमाही है श्री राधा रानी ने इनको कोप से बाहर निकाला है और इनकी बड़ी महिमा है इसको ठीक से पढ़ना हो सुनना हो तो देवी भागवत में जो तुलसी के अवतरण का प्रसंग है नित्य गोलोक से तुलसी कैसे धरती पर आई वो सुनने योग्य है भैया जी वो सुनना चाहिए ये तुलसी कैसे धरती पर आई तो इन्होंने पहले भगवान को ही पति रूप से पाने के लिए तप किया जब ये धरती पर आई और इन्होंने तप किया तो उस समय भगवान की इच्छा ये लीलाधारी कोई ना कोई लीला करना इनका स्वभाव है तो तुलसी तप कर रही थी वृंदा और उसी समय गणेश जी आ गए लंबोदरम परम सुंदरम एक परम सुंदर हैं गणेश जी ऐसे नहीं है कि बेडोल हो बड़े सुंदर लगते गणेश जी बहुत सुंदर हैं गणेश जी गजमुख होने पर भी बड़े सुंदर हैं तो गणेश जी को देखकर तुलसी जी का भाव उधर चला गया और उन्होंने प्रस्ताव कर दिया आप हमें प्राप्त हो उन्होंने करे तुम भगवान नारायण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए तब कर रही हो और तुम्हारी बुद्धि व्यभिचरित हो गई किसी सुंदर पुरुष को देख करके ये तो ठीक नहीं है और तुम भगवान को पति रूप से पाना चाहती हो और भगवान मेरे पूज्य पिता शिवजी के प्राण सखा हैं शिव रूप ही है शिव हरिहर में भेद नहीं है इस दृष्टि से जो मेरे पिता का स्थान है शिवजी का मेरे लिए वही नारायण का स्थान है तो नारायण भी मेरे पिता के शिव जी तो मेरे पिता है, है। नारायण भी मेरे पिता ही हैं और तुम उनको पाना चाहती हो तो धर्मतया तुम मेरी माता हुई और तुम इस प्रकार का प्रस्ताव कर रही हो ये तो ठीक नहीं है पर भगवान की इच्छा लीला तुलसी ने फिर भी हट किया तब गणपति ने श्राप दे दिया कि इस जन्म में तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे अगला जन्म तुमको फिर लेना पड़ेगा और तुम्हारा दैत्य से होगा पर वहां भी तुम परम पतिव्रता होगी लेकिन उस जन्म में भगवान तुमको नचाहते हुए ही मिल जाएंगे और तुम तुलसी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करोगी लेकिन हमारी तुम्हारी तो कुट्टी है गई लड़ाई है गई इसलिए सब तुलसी स्वीकार करेंगे पर मैं अपनी पूजा में तुलसी स्वीकार नहीं करूंगा इसलिए गणेश जी को तुलसी चढ़ती नहीं है इसलिए गणेश की पूजा में तुलसी स्वीकार ये ब्रह्मवर पुराण की कथा है बहुत कथाएं हैं पुराणों में तरह तरह की कथाएं एक कथा को कहने के लिए कई ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ता है जलंधर बन के ठाकुर जी पहुंच गए और जलंधर बन के पहुंच गए तो वृंदा ने यही समझा कि मेरे पति ही है और भगवान ने वृंदा को अपनी छाती से लगाया तो समझ गई वो कि ये मेरे पति नहीं हैं इनके श्रीयंग की दिव्य सुगंध बता रही है मेरे पति के शरीर की गंध ये नहीं है अरे कहा असुर जालंधर तो कहा भगवान सच्चिदानंद घन उनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध ये मेरे पति नहीं हैं ये पति के शरीर की गंध नहीं है कौन होता भगवान मुस्कुराई चतुर्भुज हो गए बड़ा प्रसन्न होना चाहिए था चरणों में पड़ जाती प्रभु आपने मुझ दासी को हृदय से लगाया कृतार्थ किया धन्य है प्रभु आपकी वो तो महाराज तिलमिला उठी ओ पाषाण हृदय विष्णु तुम्हारा हृदय पत्थर के जैसा कठोर है तुमको एक पति पिता पर तनिक भी दया नहीं आई मेरे व्रत को भंग कर दिया मैं शाप देती हूँ तुम शिला हो जाओ पत्थर हो जाओ भगवान बोले प्रेम जब होता है ना उसमें गाली ठटकार मार सब सहन करना पड़ता है और हमारा प्यार तुमसे हो गया है हाँ। तुम हमें मानो न मानो हम हमें तुमको मान तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना जैसे भक्त कहता ना घनश्याम तुम्हारे मिलने से जीवन की बाजी लगा चुके तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके ऐसे हम भी तुमको अपना बना चुके हमने अपना लिया है क्या मैं पाषाण हो जाऊंगा शालिग्राम हो जाऊंगा असंखों रूपों में शालिग्राम होऊंगा लेकिन छोड़ूंगा फिर भी तुमको नहीं तुमको तुलसी बनकर निरंतर हमारी सेवा में ही रहना पड़ेगा चार प्रहर चौंसठ घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी बोलो भक्त वत् भगवान की ठाकुर शालिग्राम जी ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान तो तुलसी को भगवान ने वृंदा को उनका चरम फल प्रदान किया हाँ और सुन लीजिए अब कहे तो पूरी बात कह दें भगवान ने वृंदा सती हो गई जलंधर का मस्तक गोद में रखकर वो सती हो गई क्या प्रेम है एक मानता ही नहीं मानना मान में तेरा मेहमान ठाकुर जी रोने लगे वृंदा के वियोग में रोने लगे भगवान महाराज जी चिता भस्म लेप करने वाले शिव जी तो है ही हैं, पर वृंदा और जलंधर जहाँ सती हुई थी वृंदा उस भस्म को भगवान ने अपने शरीर पर धारण किया रोने लगे भगवान वृंदा मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकता उसी समय तुलस जन्मासी आकाश से अमृत की वृष्टि उस भस्म में हुई और उसमें से तुलसी का पौधा प्रकट हो गया भगवान ने छाती से लगाया भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है बोलो तुलसी महारानी की जय, तो एक कल्प में जलंधर भी रावण बना है तहा जलंधर रावण भय रनहसी राम परम कद एक जन्म में जलंधर रावण हुआ है और राम जी ने उसका परम कल्याण किया है यह दो कल्प के रामावतार की कथा आज हो चुकी है इसके आगे की कथा कल करेंगे क्योंकि अब समय बहुत अधिक हो रहा है इसलिए आगे की कथा कल करेंगे ये तो चार पांच कल्प की कथा तुलसीदास जी ने बताई है और इसके एक वक्ता तो ऐसे हैं मानस जी के जो सत्ताईस कल्प की कथा तो उन्होंने ही देखी है कौन का गुसुंड जी बसत तो मोही सुनो ये तो ही चलता रहेगा अब कितनी बार अवतार हो गया कोई सिकाना है इसलिए भैया जितना कह दिया इदम इथम कही जाए न सोई इदम इतम ये कोई नहीं कर सकता है जितना कह सुन लो उतने में जीवन सफल हो जाता है इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम और आगे आप लोग भगवान का आज तुलसी शालिग्राम की इतनी महिमा भई है आप लोग शहस्त्र्चन तो करते ही हैं, आप लोग शस्त्रार्चन के लिए तैयार रहिए, रोज सात बजता था आज साढ़े पांच ही बजा है यद्यपि फिर भी हमने निर्धारित समय से आधा घंटे अधिक कथा कही है लेकिन कोई बात नहीं अधिक मास कर है ना अधिकतम से अधिकम फलम इसलिए अब आप लोग श्रवण करें आरती करें और उसके बाद शस्त्रार्चन Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, ye Sita Ram, Sita. Radhe ji Ram Radhe ji मायण दी तीरथ गणितरितर गावत ब्रह्मा दिक मुद बाल्मीक विज्ञान विचार सुख सरकार देश हरुसारमि पवन जिले रचिनी आरती तेरा पुराण राण मुनि जन धन संतन को सरवी सारे अंत संत सदरी आरती प्रे रामायण दावत संत शंभु भवानी अल भट संभव मुनि आदि कवि बता मन हरण विचरणी सुवके सिंगारे मूर्ति जुवती